आज के मंत्र में बताया है जो लोग असुर हैं राक्षस हैं ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं वे लोग जीते जी भी दुखी रहते हैं और मरने के बाद भी ऐसी योनियों में जाते हैं जहां बहुत दुख भोगना पड़ता है जो योनियां अज्ञान से ढकी हुई हैं अंधेना तमसावृता गहरे अंधकार से ढकी हुई हैं ऐसी योनियों में उन लोगों को जाना पड़ता है ये के च आत्महनोजना जो आत्मा का हनन करते हैं आत्मा शब्द वैदिक साहित्य में जीवात्मा के लिए भी प्रयोग होता है और ईश्वर के लिए भी दोनों के लिए प्रयोग होता है यहां इस मंत्र में आत्मा का अर्थ है ईश्वर आत्महनन करने वाले अर्थात ईश्वर अभियान के विरुद्ध आचरण करने वाले आत्महनन का सीधा शब्दार्थ है कि आत्मा को मारने वाले अब आत्मा तो मरता है नहीं तो अमर तो न जीवात्मा मरता है ना ईश्वर मरता है कोई नहीं मरता दोनों में से तो जब सीधा सीधा शब्दार्थ लागू नहीं होता तो फिर हमें अर्थ बदलना पड़ता है ऐसा शास्त्रों नियम है जब किसी वाक्य का या शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है मुख्य अर्थ लिया जाता है उसको बोलते हैं अविधा व्यक्ति क्या बोले अविधा व्यक्ति सीधा अर्थ लिया जाता है मुख्य अर्थ और जब मुख्य अर्थ लागू नहीं होता व्यावहारिक नहीं होता तो फिर अर्थ बदल देते उसको कहते हैं लक्षणावृत्ति फिर लक्षण से अर्थ निकाला जाता मिलता जुलता जैसे किसी ने कहा है वर्षा होगी तो इसका मुख्य अर्थ क्या है वर्षा का पानी का सेवा आसमान से पानी का सेवा बादल से पानी गिरेगा ये वर्षा का मुख्य अर्थ है और जब कोई आसपास बादल नहीं कोई मौसम नहीं वर्षा ऋतु और कोई कोई आज बरसात होगी मुख्य अर्थ तो लागू हो नहीं रहा तो फिर लक्षणा से आज बदलना पड़ेगा कि आज वर्षा होगी करे की वर्षा होगी जूते थप्पड़ चप्पल की वर्षा होगी जूते पड़ेंगे थप्पड़ पड़ेंगे चप्पल मारेंगे उसकी वर्षा होगी तो यहाँ लक्षणा से आज बदल गया, तो ऐसे ही यहाँ आत्मा हल रहा जो आत्मा को मार देते हैं अब इसका सीधा अर्थ तो ना होता नहीं ना तो जीवात्मा मरता है ना ईश्वर मरता है इसलिए अर्थ बदलना पड़ेगा तो बदलकर अर्थ करेंगे जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध आचरण तो करता है उसको आत्मा का हनन कहेंगे तो जो आत्मा हनन करता है उसको दंड मिलेगा उसका नाम राक्षस है असुर है दैत्य है पिहाज है ना तो खराब नाम उसका का आचरण खराब है इसलिए उसका नाम भी खराब रख दिया और उसको दंड भी भोगना पड़ेगा इस जन्म में भी और अगले में तो दंड हम भोगना चाहते हैं इसलिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा कोई भी काम करने से पहले दो बार चार बार छह बार अच्छी तरह से सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा निर्णय ठीक है, है या गलत वो हानिकारक है या लाभदायक है कभी कभी व्यक्ति कोई गलत निर्णय ले लेता है और उसकी घोषणा भी कर देता मैं ऐसा करूंगा फिर बाद में कोई उसको समझाएगा उसको खुद ही समझ में आ जाए कि ये निर्णय तो गलत है इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो फिर वो मान अपमान के चक्कर में वो उस गलती को छोड़ता है। वो कहता मैं तो घोषणा कर ही चुका हूँ मुझे तो ये करना ही है तो ये कुतर्क है ये हेतु नहीं है तो क्योंकि मैं घोषणा कर चुका हूँ इसलिए करना पड़ेगा ये झूठ है ये कोई हेतु नहीं अगर आपने गलत निर्णय ले लिया और बाद में समझ में आया कि ये तो गलत था तो उसको छोड़ो हरे समाज का चौथा नियम हो गए तो ये दीवार पर लिखने के लिए नहीं ये व्यवहार में लाने के लिए जब आपने असत्य निर्णय ले लिया हानिकारक के बाद में समझ में आया जब समझ में आया तो छोड़ो चौथा नियम ये तो कहता है करें मान मान के चक्कर में पड़े हैं तो आप तो तो आपने गलत निर्णय ले चुके गो तो तो तो देखना यह चाहिए बुद्धिमत्ता से कि जो मैंने निर्णय लिया था वो गलत था अगर मैं उस गलत निर्णय को छोड़ लूँ और अपनी योजना से ठीक कर लूँ तो वो कम हानि होगी और अगर मैं उसी गलत निर्णय पर हट कारण या मान अपमान के चक्कर में पड़ा रहूं और उस पर डटा रहूं तो उससे अधिक हानि होगी तो बुद्धि ईश्वर ने सबको दे रखी है अपनी अपनी बुद्धि से काम ले जिस कार्य में हानिकम लाभ अधिक वो काम करना चाहिए जिसमें लाभ अधिक और हानि कम हो वो काम करना चाहिए हानि अधिक और लाभ काम वो नहीं करना चाहिए तो इसलिए सोच समझकर विचार करके निर्णय करें जो निर्णय करें उस पर बार बार विचार करें हमने ठीक लिया या गलत निर्णय लिया और बार बार विचारने से भी पता लग जाए कि ठीक है निर्णय तो उस काम को करें तो आपके लिए वर्तमान और भविष्य में सुखदायक होगा और पता लग जाए गलत हो गया तो तुरंत छोड़ दें वो दोनों अवस्थाओं में लाभकारी होगा आपके वर्तमान को भी अच्छा बनाएगा भविष्य को भी अच्छा बनाएगा थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा गलती कर चुके तो जो लोग हट करते हैं वो फिर बुरे काम करते हैं छोड़ते नहीं और फिर वो चीते जी भी दुखी रहेंगे और अगला जन्म भी बिगड़ेगा ये आज के मंत्र का संदेश है इसलिए सोच समझ कर काम करें विराम <laughs> काम है उनके ट्रेन तो फिर <laughs> हम हम कर ओ शांतिर क्षम शांति शांति रा क्षय शांति वनस्पत शांतिर्शे देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांति शांति साम शांतिरे दि 是啊 <嗯。S 2>